विद्यते हृदय ग्रंथिशिद्ये सर्वसंशया शीयंदे चास कर्माणी तस्ते पर इत्यादि श्रुतिभ्य इत्यादि श्रुतियों से भी क्या बात स्पष्ट है कि परिव्राजक ही इस मनुष्य जो ज्ञासो मुक्षो जो अत्यंत विरक्त है उसी को होता है यह जिज्ञासा और जब ब्रह्म जिज्ञास ब्रह्म ज्ञान होता है वही एक फल को प्राप्त करता है पूर्व पक्षी कहता है लेकिन ज्ञान से मोक्ष आप जो कह रहे हो उचित नहीं है दोबारा यहाँ भी आ रहा है देखिए कर्म ज्ञान सिद्धि चेतना कर्मसहिता ज्ञान आदान से लेंगे यहाँ पर उपासना शुरू में लेंगे बाद में ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान का भी समुचर चाहेगा उसको भी निषेध कर्म सहित उपासना से भी यह फल आपने जो बताया है तर सहित उपासना चेत न्यादा पूर्व पक्ष को विस्तार करना नहीं चाहते भाष्यकार अभी अभी चर्चा हो चुकी है ना ताजा इसलिए दोबारा ज्यादा विस्तार न करते पूर्व पक्ष को सिद्धांत में चले जागे उपासना तो का जो है उस उनको अन्य कारण अन्य फलों का कारण बताया दिया मोक्ष भी फल का कारण नहीं बताया कर्म को भी नहीं और कर्म सहित तो उपासना को भी मोक्ष रूपी फल का कारण नहीं बताया किंतु मोक्ष से अन्य है ना उनके कारणत्व का वचना कारणत्व कहा गया है कहां कहा है तथा ही इसको विस्तार करेंगे समझाएंगे तथा ही जाया मैस्यादी प्रस्तुत वहां वृदायण को से एक चार है प्रथम अध्याय चौथे ब्राह्मण बहुत ही महत्वपूर्ण ब्राह्मण है वहां प्रथम अध्याय चौथा ब्राह्मण अत्यंत महत्वपूर्ण ब्राह्मण सारा निचोड़ हुई ब्रह्मा से भी वही आया है महावाक्य तो वहां पर शुरू करते हैं वहां पर अनेक बात करते हुए पर नरमते अकेला था तो उसे ऐसे लगा कि मजा नहीं आ रहा है एका की न रमत तो उसने निर्णय लिया एक बहुत प्रजा मैं एक जो हूं बहुत हो जाओ कैसे हो जाओगे मैं प्रजा प्रजाऊंग करूंगा ऐसा सोचा फिर प्रजा कैसे पैदा होगा लेकिन ताव जाया मैं संकल्प किया मेरे लिए पत्नी हो गए और पुत्र पत्र से क्या होगा तेरे की कहता है कि पुत्र अयम लोको जय पुत्र अयम लोको जय ये सब एक चार सोलह एक चार सत्रह एक चार पंद्रह ऐसे है पंद्रह सोलह सत्रह इत्यादि एक चार नौ सा, सात आठ नौ दस अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है और जो बात कही गई है सात आठ नौ दस में उसी का कर विस्तार करेंगे ग्यारह विस्तार किए वहां पर आया 15, 16, 17 में पुत्र अयम लोक को जयो नान्य कर्मणा पुत्र के द्वारा यह लोक को जीता जाता है अन्य किसी कर्म से नहीं जीता जाता और कर्म से फिर किसको जीता जाएगा कर्मणा पितृलोको कर्म से पितृलोक को जीता जाता है और उपासना से विद्य देवलोकोक्रय से आत्मा से भिन्न जो अयम लोक पित्रोकोको कैसा है आत्मा से भिन्न कारणत्व मुक्त इनके प्रति कारणत्व का है वाजस्नेत ऐसा है इधर वाक्य भाष्य है। टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व और बाकी में बाकी यदि वाक्यभाषन से, से भिन्न जो अन्य है कौन लोकत्रे। वो लोकत्रोकत्रण स्नेक लोकत्रणत्व का वाज स्नेक में कहा गया है यदि श्रुति के द्वारा कर्म सुमुचित उपासना ही विचित था तब पारिवराज्य का पृथक विधान भी नहीं होता दूसरा हेतु तो दे रहे है। एक हेतु हो गया अन्य कारणत्व वचना मान अन्य फल के प्रति कारणत्व का कथन करने से पहला हेतु तो यही था ना जब ईश्वर की विचेत न से क्या बोले थे तस अन्य अन्य ये पहला हेतु है तो। और दूसरा है पारिवराज्य विधाना उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं तय पारिराज्य विधान हेतु और वही पर मैंने उसी में।, चार -चार में मंत्र में सत्र के बाद मंत्र में जाकर के का विधान करते वक्त तो इन कारणों को कथन किया कौन परिवराज को सकता है जो व्यक्ति ऐसे मन में भावना रखना है किं प्रचया कर श्याम यम आत्मा अयम लोग हम जो है इन प्रजा के को लेकर क्या करेंगे क्यों हम कैसे हैं हम लोग ऐसे हैं जो किसी आत्मा रूपी लोग को प्राप्त करना चाहते हैं जो रूपी लोग को प्राप्त करना चाहते हैं अर्थ क्या है हम यह लोगों को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं पितृ लोगों को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं देवलोक को भी प्राप्त करना नहीं चाहते हैं आत्मरूपी लोग को प्राप्त करना चाहते हैं और पूर्व मंत्रों ने क्या बताया था इस लोगों के लिए पुत्र की जरूरत है प्रजा पितरलोक के लिए कर्म देवलोक के लिए उपासना हमें वो तीनों नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए आत्मा रूपी लोग यम आत्मा यम लोग नाकम न ना मे अस्माकम यम लोग आत्मा एवं आत्मरूपी जो लोग है ये हम चाहते हैं जो ऐसे लोग जो है कि हम प्रजा को पद उत्पन्न करके क्या करेंगे उसको चाहे ना जब इस लोगों को हम चाह रहे हैं तो, तो उन साधनों को हम अपनाते जब तब मुझे उन लोगों की जरूरत पड़ती तो ऐसे आरंभ करके परिव्रजन का संन्यास का विधान कर रहे हैं वहां स्पष्ट इसीलिए जो पुत्रादि को चाहता है कर्म को मैंने कर्म को चाहता है और उपासना को चाहने का मतलब वह व्यक्ति इस लोक को पितृ पितृलोक को देव देवलोक को चाहता है वह आत्म को नहीं चाहता है। और जो व्यक्ति आत्मारूपी लोक को चाहता है वो फिर इन साधनों को क्यों अपनाएगा न पुत्र कर्म उपासना इन साधनों को त्याग देगा वह तो सीधे कर्म कर्मसन्यास पूरा कर्म को चोटी जनों को काट के फेंक देगा कहेगा हमको और जरूरत नहीं है सब हो गया काम इनका हमको तो आत्मरूपी लोग की जरूरत है जब भ्रांति थी स्वर्ग को जाना है तब ये चोटी रखा था जिन्हों भी थी अब जब निर्णय हो गया हमें स्वर्ग जरूरत नहीं है देवलोक की जरूरत नहीं पितृलोक की जरूरत नहीं कोई लोग की जरूरत नहीं आत् की जरूरत है तब ऐसा आपको छोड़ेगा इति इसी मंत्र ने स्वयं भाषा व्याख्या कर रहे देखिए देखे तेवर्थ वहां पर प्रजाणु में, में कथित तो हेतु का यह अर्थ है क्या अर्थ है प्रजा कर्म तत्सयुक्त विद्या भी प्रजा मैंने पुत्रादि उत्पत्ति कर्म मैने अग्निहोत्र आदि कर्म और उन कर्म संयुक्त विद्या मैंने उपासना विद्या उपासनादि भी मनुष्य पितृ देवलोक त्रे साधनी वो तो कैसे है क्रमश प्रजा मनुष्य लोगों का साधन है कर्म पितृलोक का साधन है कर्म उपासना साधन साधनी अनात्ति कारण यह साधन कैसे है अनात्म रूप लोक को प्रतिपति प्राप्त कराने का साधन है वो आत्म तो रूपी लोक को प्राप्त कराने वाला साधन नहीं है अनात्लोक प्रतिपति कारण ही किंग करिश्यामो मैं क्या करूंगा इन साधनों को ले करके ऐसा विचार आता है मुख्य के दिमाग में और भी मंत्रार कर रहे किंग करिश्यामा की व्याख्या हो गया किम प्रजा कर प्रजा की उपलक्षण है प्रजया इसलिए प्रजा कर्म तत्स विद्या मनुष्य पितृ त्रेय सागर ही अनाथलोक प्रतिपति कारण ही इतना जो है प्रजा शब्द की व्याख्या फिर किंग करिश्यामा जोड़ दिया अवशेष राह गया ना ये नो एम महात्मा लोक उसकी वाक्य कर रहे देखो नो अनित्यम साध्य साधन लोकत्र इष्टम और नह नह की वाक्य पहले कर दे नह मने अस्माक हम कैसे हैं हम लोग जो हैं अनित्यम साधन लोकत्र इष्टम न इष्टम साध्य साधन न इष्टम न से शुरू हुआ ना नचाक नैसा निक हम लोगों को लोकत्र जो कि कैसे हैं ये है अनित्य है और साध्य साधन भाव से साधनों के द्वारा साध्य है जो वह हमारा इष्ट नहीं है ये शाम जिन लोगों का ऐसा है ऐसा जो अस्माकम स्वाभाविको अजो अजरो अमृतो अभयो वर्दते कर्मणानो कनिया इष्टः आत्मा लोक इष्टः है ना उसी वाक्य कर दे हम जो चाह चारे क्या चारे है ये शाम न हमने असमकम ऐसे जो हम लोग हैं जो साधन साध्य इष्ट जो लोकत्र्यादि को नहीं चाहते हैं हम लोग क्या चाहते हैं फिर कदे जो स्वाभाविक है जो साधनों से साध्य नहीं है इसलिए स्वाभाविक विशेषण दे दिया वो लोकत्रय कैसे हैं साधन साध्य और ये कैसा है आत्मा स्वाभाविक किसी भी साधन से साध्य नहीं है स्वाभाविक और कैसा है ये आत्मा अज है अजर है अमृत है अभय नमणा नो कनी उसी मंत्र पुत्रार्ध भी लिखा है वह कर्म से बढ़ता नहीं है कर्म से घटता नहीं है नित्यश्च और नि नित्य वो कैसा था अनित्य था और ये नित्य है ऐसा लोग हम लोगों को इष्ट है सच नित्यवाद न अविद्यानिवृत्ति वितरक अन्य साध और वह जो है कैसा है नित्य होने के नाते अविद्यावृत्ति के बिना अन्य साधनों के भी नहीं हो सकता न सच है ना, ना, ना, ना नित्यत्वात न नित्य नकार हो गया कि वह जो है आत्मा ऐसा जो है लोक आत् लो, वो नित्य होने के नाते अविद्यावृत्ति व्यतिरेक न अन्य साधन निष्पाद्यो न उसका अनु अविद्यावृत्ति के अलावा अन्य किसी भी साधन से वा आत्मस्वरूप का निष्पादन नहीं हो सकता तस्मा इसीलिए प्रत्येगा पूर्वक सर्वेक्षण संन्यास कर्तव्य इसीलिए प्रत्येगा पूर्वक प्रत्यगत्म विज्ञान परोक्ष पर विज्ञान अनुभूति हो जाए पर संन्यास की जरूरत क्या ये सन्यास है विद्वत्सन्यास विदिशा संन्यास विद्वत सन्यास पूरा वेदांत पढ़ के जान लिया सारी चीजें अब अनुभव करने के लिए सन्यास लेता है परोक्ष जब सन्यास लेता है नाम सन्यास और कुछ जानता ही नहीं या व्याकरण से का भी कोश वगैरह पढ़ा भी वेदांत पढ़ा नहीं है अंत शुद्ध है किंचित वृक्षलोकान कर्मचितान के आधार पर वृक्ष कर्मचल के आधार पर वहरक्त हो चुका है अभी लेकिन वेदांत शास्त्र को सम्यक गुरुमुख से श्रवण नहीं किया उसको फिर भी वो कर्म को त्याग करके आना चाह रहा है यदि वो को नित्य निमित्त कर्म करना नहीं चाहिए त्यागना नहीं चाहिए लेकिन वो त्याग करके आना चाहता है तो उसको विविधिशा आसन दिया जानने की इच्छा से ही पहले वो छोड़ दिया उसके साथ क्या इसको लटका इस में चलना कर्म और उपासनाओं ये वहां भी बाधा करेंगे हमको चिंतन करने में इसलिए विविधा संन्यास के कारण से भी आप कर्म को त्याग सकता है विद्वत सन्यास तो कर्म त्याग करेगा ही सर्वेशन्यास कर्तव्य सर्वेश्वरओं का संन्यास ही करना चाहिए ऐसा उन्होंने कहा है इस विषय में बहुत सुंदर बात कह रहे देखिए कि काम है आनंद इोप्य अयमा आत्मलोक कर्मणा विना न लूर पक्षी कहता है तीसरी पंक्ति इष्ट अयमात्मा यद्य हम लोग ही आत्मा तृपीलोक वह कर्म के बिना नहीं हो सकता क्यों फल मोक्ष भी क्या है फल है ना इसे वो अनुमान बना रहा है मोक्ष कर्मजन्य मोक्ष कसा है कर्मजन्य अथवा कर्म विशिष्ट उपासना जन्य क्यों फलत्वा स्वर्ग आदिवत हनुमान नीचे एक नंबर टिप्पण मोक्ष कर्म कर्मजन्य फलत्वादी अनुकुल राजे को भी अन्यथा स्वभाव मुक्तत्वे बंध मोक्ष अवस्थ और अविशेष आ यदि स्वभाव से मुक्त है फिर बंध बद और मुक्त में विशेषता क्या रह जाएगा अंतर क्या रह जाएगा बंधन और मोक्ष का जो विशेष व्यवस्था है वो नहीं रह जाएगा तब जवाब दिया कि नहीं नि सच नित्यत्वात अविद्या वृत्ति व्यति के न असंभव कर्म मोक्ष में कर्म मोक्ष का मतलब कर्मजन्य मोक्ष कर्मोक्षे कार्य से मोक्ष कर्म कार्य शोधित पाठ मोक्षे कर्म कार्य ऐसा भी कुछ लोगों ने पाठ शोधन कर दिया व्याख्या कर थोड़ा कठिन हो रहा है ना कर्म मोक्षे कार्य ऐसी जगह पर पाठ ऐसा करना मोक्षे कर्म कार्य कर्म का कार्य रूपा जो मोक्ष उसमें ऐसा भी कर दिया अब तो यथा पाठ करना चाहते हैं तो कर्मणा साध्य मोक्ष कर्म मोक्ष ऐसा अर्थ पड़ेगा नंबर डिपार्ट कर्मणा साध्य मोक्षे ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा कार्य से उत्पाद्या असंभव आकिन ऐसा जो मोक्ष है लेकिन उत्पाद्यादि संभव नहीं है सम्य ज्ञान फल प्रसिद्धि उपत्ते है समय ज्ञान से केवल अविद्या के द्वारा ही फलप्रसिद्धि होती है ऐसा है शास्त्र श्रुतियों से संपन्न है अतएव न कर्म कार्यो मोक्ष मोक्ष है अर्थात मोक्षो न कर्मजन्य हम सत्स अनुमान खड़ा करेंगे उसके अनुमान के खिलाफ दूसरे का फलवत्वा पर हम कहते हैं मोक्षो न क्यों कर्मजन्यदम उत्पाद्याम्भा क्षणवर्दीप व्यतिरेक स्वर्गव तर्गा ऊसीका दृष्टानदृष्टा तथा पूर्वानुम हो गया मनम प्रतिपक्षित मिथि भावा इसे सब प्रतिपक्ष के द्वारा पूर्व पक्ष सम्मान का खंडन कर सकते हैं इसके अगला पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है जो बहुत लोगों के दिमाग में है सुन लिया और समझ गया अहम ब्रह्मास्मि तो हो गया काम ऐसा सोचते हैं उसके लिए परंपरा के अनुसार भी क्या करे ब्रह्म ज्ञान से अवसानता सिद्ध जो ब्रह्म है अनुभव अवसान वाला है अनुभूति स्वरूप है वह तो अनुभूति स्वरूपता में जाना पड़ेगा उसकी सिद्धि के लिए परोक्ष निश्चय पूर्वक संन्यास कर्तव्य परोक्षता जब परोक्ष रूपेण, जब ब्रह्म का निश्चय हो गया स्वरूपत्व तब उसका अनुभूति करने के लिए संन्यास कर्तव्य संन्यास करना ही चाहिए ऐसा तो। संन्यास कर्म त्याग कर्तव्य यदि यह सिद्धि अनुभव अनुभव अवसर ब्रह्मत्म ज्ञान स्वभाव प्राप्त संन्यासि दृष्टव्यम जब निश्चय हो गया अनुभव अनुभव पर्यंत ही ब्रह्मत्म ज्ञान होता है तभी स्वभाव प्राप्त की स्वीकृति होती है यह जान लीजिए स्वीकार कर लेते हो सिद्धेश संयास स्वभाव प्राप्त जो तो संन्यास है वह स्वभाव प्राप्त हो जाएगा अर्थात वह विधेय नहीं है उसकी विधि करने की कोई जरूरत नहीं होता एक और हेतु दे रहे तीसरा दो तो दे दिया ना अन्य कारण अन्य से कारणत् हेतु दिया दूसरा पारिव्राज्य विधानीसभावित विरोधाच्छ, और तीसरी हेतु यह है कर्म के साथ साथ अब लेंगे ब्रह्म ज्ञान उपासना ही लेंगे कर्म के साथ साथ ज्ञान तो कभी हो नहीं सकता कर्म सहभावित विरोधाक्ष किसका विरोध है कर्म के साथ साथ होने में साफ सफा के दिया प्रत्येगात ब्रह्म विज्ञान विरोधा प्रत्येगात ब्रह्म विज्ञान का कर्म के साथ होना बिल्कुल संभव नहीं है अत्यंत विरोध है क्या विरोध है थोड़ा समझाओ तो कर्म के समान ब्रह्म ज्ञान के अंदर विधि नहीं है सबसे पहली बात कर्म के लिए विधि जरूरत है ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई विधि नहीं और है, अनुष्ट्य है, अनुष्ट्य है, है और कर्म अनुष्ठी है ब्रह्मज्ञान अनुष्ठय नहीं है अनुभाव भी है और कर्म कारक आदि की जरूरत करता है उपात कारक पुरुष ही मैं करता हूं और मेरे लिए स्वर्ग प्राप्त है ऐसा जो निर्णय वाला है कारक मने कर्तृत्व कर्मत्व आदि भेद को स्वीकार करने वाला और फल भेद को स्वीकार करने वाला कारक भेद फल भेद को का विज्ञान को जो धारण किया हुआ है वह व्यक्ति कर्म करेगा और इन दोनों को जो क्या करते हैं मर्दन कर रहा है वह का अधिकारी होता है, है। उपाप्त कारक फल भेद विज्ञान कर्मणा प्रत्यस्थित प्रत्येगा विज्ञान विषय से भावित नहीं उपपद्य नहीं है न उपत्तकारकृवा कारण तो को उपद्यते को उपद्यते का। फल भेद पति उपातकारक भेद विज्ञान और फल भेद विज्ञान को उपात्ता जिसने ग्रहण कर लिया है जिसने ये ग्रहण कर लिया मैं करता हूं और मेरे द्वारा किए जाने वाले का ये सब सामग्री साधन करण है करण कर्म जैसा कारक कहा जाता है कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अपादान संबंध अधिकरण आह्नि अग्नि को अधिकरण मानता है आहुति का देवताओं का अपने संप्रदान का विषय मान रहा है जिनके नाम पर स्वाहा करे अगर स्वाहा डालेगा वो अग्नि संप्रदान हो गया ना मान इसलिए कारक भेद को स्वीकार कर रहा है और फल भेद को भी मान रहा है तभी वो चाह रहा है कि भाई मेरे को ये फल चाहिए वो फल नहीं चाहिए ऐसा सोच रहा है ना फलभेद को जान रहा है वो निश्चय कर लिया है इसे फलभेद विज्ञान भी है कारक भेद विज्ञान भी है और दोनों ज्ञानों को जिसने अपने हाथ पकड़ रखा है अपने में मान ले रहा है अपने अंत में स्वीकार करके बैठा हुआ है भेद के साथ ब्रह्म विज्ञान का सहभावित नहीं ब्रह्म का एक साथ होना बिल्कुल संभव नहीं है क्यों क्योंकि ब्रह्म विज्ञान कैसा होता है प्रत्यस्थमित सर्वभेद दर्शन प्रत्यगात ब्रह्म विषयस्य से कर्मणा नहि उपपद्यते क्योंकि प्रत्येगात्मा का, का भ्रम के साथ आभेद विषय जो ज्ञान है वो तो कैसा है वो वह समस्त भेद को नष्ट करके ही होता है प्रत्यमित है विध्वंसित सर्व भेद दर्शन से सकल भेद भेद दर्शन का नाश करके ही प्रत्येक विषय विज्ञान होता है ऐसे विषय विज्ञान का ब्रह्म कर्म के साथ में सहभावित्व तो नहीं हो सकता किनका किन के साथ सहभावित होता है और एक एक करने पर भी नहीं होता ऐसा बड़ा एक दृष्टांत आता है उसमें विवेकानंद तो जी के जीवनी में आया है एक जगह पर तो कोई माता पिता गए कहे कि हमारा बच्चा पढ़ता है लेकिन फैल हो जाता है बहुत मेहनत करता है फिर भी कुछ नहीं होता क्या करें तो हमने कहा क्या क्या करता है तुम्हारा बच्चा तुम लोग क्या करते हो सब बता पूजा सवेरे उठता है इतना बजे उठता है नहाता है धोता है खाता है पीता है पढ़ता है फिर स्कूल जाता है फिर आता है फिर सोता है ये सब बता सारी जो जनरल है वही हो कभी इसलिए तो फेल हो रहा है तुम्हारा बच्चा केवल पढ़ने से नहीं होगा और केवल उपासना से भी नहीं देवी शक्ति बौद्धिक शक्ति के साथ जब जुड़ता है तभी तो सफलता प्राप्त होती है सब मिलकर उनने कहा उस बच्चे से पूजा पाठ करने को कहो गायत्री गजब करने को कहो और तुम लोग भी करो घर गर में पूजा पाठ दोनों कर्म और उपासना का साबा भी हो सकता है क्योंकि वहां चाह है ना बच्चे के अंदर मैं पास हो जाऊ माँ बाप चाहते पास होना मैंने पास फल चाह है ना उनका फल भेद स्वीकार कर रहे हैं पास और फैल में भेद देकर आयो को खराब मान रहा है ना वो पास को अच्छा मान रहे हैं फलभेद दर्शन हो रहा है और कारक भेद भी है ही है उपाध्य कारक भेद वाला होने से उनको केवल कर्म से भी नुकसान हो रहा है और ये सोचा आदमी मैं पढ़ते रहूंगा भजन करते रहूंगा उससे काम हो जाएगा भगवान लिख देंगे परीक्षा हमको क्या करना है सब कुछ भगवान ही करते हैं ना हम जो भगवान का पाठ करते रहेंगे पूजा पाठ करते रहेंगे वो भी फेल हो जाएगा क्या परीक्षा लिखेगा ऐसी अन्य भक्तियों तो बात अलग भगवान भी सकते है ऐसी अन्य भक्ति हो तब तो सखो भाई की कहानी आता है ना भगवान बन गए भाई गाली सुने मारपीट खाए सब कुछ हुआ वो डुप्लीकेट बन जाते काम चला देते तुम लोग वैसे वहां पर भी जब ब्रह्मा जी ने चोरी करके ले गए सारे गाय वगैरा श्रीला में भी आता है गाय भी बन गए भैंस बन गए सब बन गए वो ग्वाल बाल भी बन गए और बनते हुए भी वो सब घरों में जिसे रोज हो रहे साल भर ऐसे चला किसी को पता ही नहीं था ये गाय सब दूसरी है हमारे यही नहीं सारा व्यवहार हो रहा है कहीं कोई गड़बड़ी नहीं तो निर्भर होता है भक्ति और सामर्थ्य दोनों होना चाहिए इन सामान्य रूपेण नहीं हो सकता इसलिए कहते हैं कि दोनों सहभावित कर्व उपासना का बले हो जाएगा यानी कर्व और ब्रह्म ज्ञान का सहभावित कभी तो नहीं हो सकता नहीं हो उपदते क्यों नहीं हो सकता कोई पूछते हैं तो जवाब देते हैं उसके लिए देखो कारण है उसका नहीं हो सकता है इसका पीछे भी कारण है क्योंकि वस्तु प्राधान्य सभी आक्रोषित उत्तर ब्रह्म विज्ञान कर्म पुरुषतंत्र है और ब्रह्म विज्ञान वस्तुतंत्र ज्ञान हमेशा वस्तुतंत्र होता है क्रिया हमेशा पुरुषतंत्र होता है पुरुष प्रधान ही क्रिया कर्तुमत कर्तुम आपकी मर्जी होती है लेकिन ज्ञान में आपकी मर्जी है क्या घट पड़ा है मैं उसको तो छोटा देखू आपके छाने से छोटा हो जाएगा वो छोटा तो दिखने लगेगा क्या वो जैसा है वैसा ही दिखेगा यहां जो वृत्तियां जाएगी उन वृत्तियां क्या है उस वस्तु के अधीन है जिस आकार वाली होगी वस्तु तो आकार को प्राप्त हो ही जाएगी आप चाहो ना चाहो आप नहीं कर सकते क्योंकि तड़ाक न्याय आपने पढ़ा है वेद परिभाषा में ना? तालाब का तालाब का पानी निकलता है एक बड़ा टैंकी से पानी अपने छोड़ा है नाली बना दिया नाली से गया पानी और यादृश आकार वाला खेती है तादृश आकार को प्राप्त होता है पानी की अपनी मर्जी नहीं चलेगी खेती की अपनी मर्जी चलेगी यादृश खेती का आकर है तादृश आकार को प्राप्त कर जाता है घट दी यादृश वस्तु के आकर है तादृश वस्तु के अधीन होकर के वृत्ति आकार को प्राप्त हो जाती है वृत्त चैतन्य अंतकरणावचिन चैतन्य विषयावचित चेतन का जो हो जाता है तब नस्तु प्रत्यक्ष होगा के प्रत्यक्षता में कारण कौन हो गया वस्तु की प्राधान्यता है न अंतकर्ण करण अपने मर से कोई चीज कर सकता है न वृत्तियां कर सकती है विषयावचि आदर्श होगा प्राप्त वृत्ति हुआ तारस को लेकर वृत्ति ने अंतकर्ण को समझाया अतव अंतकरण तारसाकार को ही ग्रहण करता है अतएव कहते वस्तु की अधीन ज्ञान होता है कुछ होते हैं तंत्र वस्तु प्रधान ज्ञान गौण और क्रिया में ऐसा नहीं है पुरुष प्रधान है तंत्र मन प्रधान है और कर्म कौन है कि करना न करना उल्टा सीधा मर्जी आपकी होती है ऐसे करो तो कर बोलूंगा आप से ठीक उल्टे क्रम से आप करेंगे ये आपकी मर्जी है ना उल्टा क्रम से करना और करते ही ये लोग जिस क्रम से को उस क्रम से करते नहीं उल्टे क्रम से कर देते क्यों कर्म जो है वो आपके अधीन है पुरुषत्म पुरुष प्रधान जो है वही समझा रहे वस्तु प्राधान्य सती विज्ञानस्य वस्तु प्राधान्य सती ब्रह्म विज्ञान कैसा है ज्ञान होने के नाते उस ज्ञान का विषय ब्रह्म के अधीन है ब्रह्म ही प्रधान है वहां इसे वस्तु प्रधान की व्याख्या कर रहे देखो वस्तु प्रमाणाधीन आवत वस्तु के अधीन प्रमाण वस्तु प्रमाण प्रमाणाधीन उसके और भी क्या प्रमाण से वस्तु अनुसारित्व जो प्रमाण है वो क्या करता है यादृश आकार वाले वस्तु आकार को प्राप्त करता है, है। प्रमाणापेक्षा विषय वस्तु प्राधान्यम से जो जिसके अधीन हो जाता है ना वह क्या हो गया वह गौण हो गया और जिसका अधिन रहेगा वो हो रहे गया प्रधान इसलिए वस्तु के अधीन प्रमाण रूपा वृत्ति होने के नाते प्रमाण क्या हो गया गौण हो जाएगा और जो आपका वस्तु जिसके दिन वृत्ति प्राप्त हो रही है वस्तु हमेशा वेदांत में प्रमाण करते ही वृत्तियों को पकड़ना है प्रमे हो गया गड़पड़ादि विषय और प्रमाता हो गया अंत करावचन चैतन्य तीसरे कहते हैं ऐसा होने के कारण वस्तु प्राधान्य सती अपुषतंत्र ब्रह्म विज्ञान से कुछ लोग ऐसे भी व्याख्या ले रहे हैं यहां पर सती अपुषतंत्र ऐसा नहीं किया सत्य पुरुषतंत्र ऐसा भी कुछ लोग व्याख्या कर देते हैं को परिच्छेद करेंगे सती अपुषतंत्र नहीं करेंगे सत्य पुरुषतंत्र न मिथ्या पुरुषतंत्र सत्य पुरुष या प्रधान है ब्रह्म विज्ञान का विषय कौन है सत्य पुरुष है मिथ्या पुरुष नहीं है वह प्रधान है अतएव वस्तु प्रधान कहा जाता है इस प्रकार से कुछ लोग लेते हैं वो इतना अनुकूल महसूस नहीं होता है तस्मा दृष्टादृष्टेभ्यो बाहि साधन साध्य विरक्त प्रतिगात विषय ब्रह्म जिज्ञासा कैन शिथ्रिया प्रदर्श्यते इसलिए दृष्टा दृष्टेभ्य भाये साधन साध्य विरक्त उपसमान कर रहे हैं जहां से शुरू किए थे भाषा लौट रहे वहीं पर और करें देखो जो व्यक्ति दृष्ट और सकल फल जो कि बाह्य साधनों के द्वारा साध्य उनसे जो विरक्त है वह विरक्त पुरुष के लिए उपनिषद होता है ब्रह्मज्ञान होता है प्रत्यका विषया ब्रह्म जिज्ञासा उसी वक्त पुरुष अंत में प्रत्यगा विषय को ब्रह्म जिज्ञासा होती है सभी के ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होती कहने सभी बोलते हैं हम भी ब्रह्म को जानना चाहते हैं कौन नहीं जानना चाह रहा है सब ब्रह्म को जानना चाहते हैं ब्रह्मोक्ष को सब चाहते हैं। लेकिन मुंह से कहने से नहीं होता अंत करण में जो वास्तविकी जिज्ञास जागृत होनी है वह जिज्ञास में तीव्रता होगी तब जब वैराग्य में तीव्रता जितनी वैराग्य में तीव्रता है उतनी ही आपका जिज्ञास में तीव्रता होगी।, होगी उतनी ही श्रद्धा पूर्वक श्रवण होता है नहीं तो श्रवण तो सभी कर रहे हैं कौन नहीं कर रहा है कि तो टीवी में भी आ रहा है वेदांत अनेकों चैनल हो गए हैं और लोग बैठे घर में चाय पीते पीते सुन रहे हैं हड्डी चबाते भी सुन रहे मांस खाते भी सुन रहे अंडा खाते भी खा सुन रहे वेदांत है ठेर बैठ खा रहे सब कुछ नॉन वेज देख रहे वेदांत सुन रहे क्या होगा ऐसे सुनने से तो श्रद्धा वालते ज्ञान तत्परा संयत इंद्रिया श्रद्धा पूर्वी का श्रवण जो होगा तभी तब तभ वैराग्य परिपक्व होगा नहीं तो श्रवण तो हो, होता ही है सभी कर चाहो चाहो होता ही कुछ तो मजबूरी में सुन लेते हैं कुछ तो मजे के लिए सुन लेते हैं कुछ तो बाद बाद बिजनेस करना है उसके लिए सुन लेते अधिक तरह से हो और हम लोग सोचते चलो जब जैसा भी सुन रहा है कुछ तो संस्कार पड़ेगा कभी ना कभी ये काम कर जाएगा इस जन्म में नहीं किसी जन्म में काम तो करेगा बीज बोया हुआ है अब देखो खेती जमीन में कितने प्रकार के बीज है पता थोड़ी चलता है अब बारिश में देखो अनेक प्रकार के पौधे खड़े हो जाते हैं जिनका नाम भी आपको पता नहीं जिनका बीज को आपने कभी देखा भी नहीं ऐसे ऐसे पौधे कहा थे वो सब धरती में छिपा हुआ है उसे आपके अंतर कण में भी बीज पड़ा रहे ज्ञान रूपये बीज तो कभी काम आएगा इसलिए हम लोग सुना देते जैसा भी सुने कोई आपत्ति सुन तो रहा है कोई? ऐसे तो तीवार को सुनाना पड़ता अभ्यास करने के लिए आओ चलो चार जिंदी आदमी तो बैठे सुनने को है? चेतन पुरुष बैठे हुए हैं सुनने को तो सौभाग्य की बात है। इसे कहते हैं विरक्तस्य पर जिज्ञासा यम केने शुद्ध श्रुतिया यम श्रुतिया ये जो है इस जिज्ञासा को ही श्रुति के द्वारा कौन सी श्रुति के रेशमित श्रुति के द्वारा प्रदर्शित दिखाया जा रहा है लेकिन केन करके प्रश्न पूर्व क्यों शुरू कर दिया कहते देखो पहले आपने उत्तम अधिकारी का सुना है ना पूर्ण मधर्णमिदाते पूर्ण से पूर्ण आया पूर्णमेवा प्रश्न उठा फिर ये कहां से आ गया के रेषितम पद प्रेषितम प्रश्न मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी को कहे गए वेदांत को सुनने के बाद में भ्रमित हो गया ये सब कुछ पूर्ण ही है मुझे क्यों अपूर्ण दिख रहा है किससे प्रेरित होकर मन सारा अपूर्णत्व तो न देखने लग गया है क्यों ऐसे हुआ मध्यम अधिकारी प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तम अधिकारी ने वह सात मंत्रों में सुना और नौ मंत्र मध्यम और अधमा अधिकारी के लिए था जिसका केवल जहां शुद्धि आवरण मात्र है या मल और विक्षेप मल और विक्षेप दोनों जिसमें और केवल विक्षेप वाला मल विक्षेप दोनों तो कर्म सहित उपासना और विक्षेपात्रासनाता उपासना द्वय का समुच्छय इन दोनों को मध्यम और अध्यम कोटिकारी रख लेते हैं तो नौ मंत्र इन लोगों के लिए कहा गया और सात मंत्र उसके लिए है पूर्ण ब्रह्म ज्ञान का बारे में वर्णन वही मित्र श्रुत पर आशंका होता है मध्यमाधिकारी को यदि सर्व पूर्णमेवा में चेत कथम विदम द्वैत परिदृश्यते कथम दृश्यते पूर्ण कदम न अूर्ण स्वयं अप्य कदम क्यों ऐसो रहा है ये मन उस पूर्णत्व क्यों नहीं ग्रहण कर पा रहा है किससे प्रेरित होकर मन ऐसा द्वैत में प्रवृत्त हो रखा है अद्वैत को ग्रहण नहीं कर पा रहा है अर्थात मन का भी प्रेरक कौन इंद्रियों का भी प्रेरक कौन उसको जान लेंगे तो उसको पकड़ लेंगे सही आ जाएगा सब सही हो जाएंगे सारे के ना प्रेरक सही हो तो प्रेर वस्तु अपने आप से रास्ते पर चलेंगे ना अब घोड़े को चलाने वाला चाबुक जिसके हाथ में लेकर के बैठा है वो यदि दारू नहीं पिया है तब तो छिप जाएगा गाड़ी अब ड्राइवर है जिसके हाथ में स्टेयरिंग है वो पिया हुआ है तो कहा जाएगा गाड़ी वो तो गड्ढे में चला जाएगा बिल्कुल सही आदमी है सतर्क है सजग है फिर तो सही रास्ते पे चलाएगा गाड़ी को इसे प्रेरक को पकड़ा जाए तब इन मन आदि की तरह देखा जा रहा अपूर्ण और द्वैत तो अपने यहां समाप्त हो इसलिए प्रेरक के बारे में प्रश्न के निशितम बेषित मनोहरे प्रश्न जो मंद या मध्यम अधिकारी जो डाल रहा है किसी प्रति डाल रहा होगा अपने गुरु के सामने तो पूछता होगा अर्थात गुरु शिष्य संवाद रूपये उपनिषद आपने जो आरंभ किया है क्यों तो उसका जो भाष्कार दे रहे हैं शिष्य आचार्य प्रतिवचन रूपेण कथनं दो सूक्ष्म वचनूपूक्ष्मस्तुष्वाद सुख प्रतिपत्ति काल शिष्य प्रतिवचन रूपेण जो कथन हुआ हुआ है है वो क्यों वह किंतु यद्यपि श्रुति सीधे कैसे कर करी है का में ले रहे हैं प्रश्न पत्र क्यों लेना चाह रहे हैं उसे लेकिन दो कि हेतु कर रहे हैं सूक्ष्म वस्तु, है। वस्तु विषय एक तो यह वस्तु जो ब्रह्म है अत्यंत सूक्ष्म वस्तु तद विषय ज्ञान होने के नाते सीधे सीधे जो उपदेश वासगम वो समझ में नहीं आ सकता हर आदमी पूर्ण पूर्ण वेदांत सुन लेने से अर्थ का आप लगा रहे लोग सब उल्टा उल्टा लगा रहे हैं ना आज भी तो इसीलिए है कि जो सुनकर के लोग दुरुपयोग ही करते हैं उत्तम उत्तमधिकारी के लिए कहा वेदांत तो को मध्यम और मध्यमाधिकारी सुन कर के दुरुपयोग ही करेगा क्योंकि अकल में तो जाएगा ना इसका सही सही स्वरूप अर्थ सब ब्रह्म किसी के भी बोल देता आप ही तो ब्रह्म है अरे? कहने से पहले सोचो आदमी किस में कितने पानी में है कहा है वो किस तरफ से खड़े होकर क्या बोल रहा है आप तो भ्रम हाँ? तो है अरे हम ब्रह्म तो तुम ब्रह्म तुम ब्रह्म ने हो गया तुम भी तो वही हो <laughs> फिर ये क्यों लगा अरे आप तो ब्रह्म सहन करते करो है हम जो भी बोलेंगे जो भी करेंगे अरे हम तो ब्रह्म है हम तो सहन तुम भी तो ब्रह्म हो तुम भी तो करो फिर हमारे सहन करते हो दूसरों को जो उपदेश देने के लिए सर्वम ब्रह्म कह देना पूर्णं ब्रह्म कह देना आसान पर उपदेश बहुत कुशल तेरे दूसरों को उपदेश देने बड़े कुशल होते हैं लोग तो भारत की साइड बड़ा दुर्भाग्य सौभाग्य समझो जो पैदा होता है और गुरु होता है दूसरा वो डॉक्टर होता है जितने पहला होते हैं सब गुरु होते हैं बिना पूछे आपको कर देंगे पूछ पूछने की जरूरत बोलने की जरूरत मौका मिला नहीं वो अपना वो स्टार्ट कर देगा किसी भी विषय और अपने आप आपके समय में इस विषय का सबसे ज्यादा जानकार ये भी एक अभिमान होता है बड़ा विचित्र देखते जिस विषय को कभी देखा नहीं जाना नहीं सुना नहीं समझा नहीं उस पर वो डायलॉग मारना शुरू कर देगा और ऐसे वाद करता है कि जैसे वो बहुत ज्ञाता है उस चीज और दूसरा सब डॉक्टर भी होते हैं आप बीमार हो जाओ देखो जो भी आएगा कुछ न कुछ दवा बता के जाए। तो जाएगा देखे भी जाने वाले होते <laughs> खाओ <इसको> खाओ, <laughs> बताने वाले तो ही और देने वाले भी होते इसलिए कहते कि नहीं ये सूक्ष्म वस्तु विषय है यहां ऐसा नहीं चलेगा शिष्य गुरु परंपरा से ही सुनना पड़ेगा प्रश्न प्रतिवचन रूप में नहीं जानना पड़ेगा और दूसरा है तो सुख प्रतिपत्कार अनायास बोध का भी एक साधन है यह संवाद रूपा जो साधन है संवाद रूप से जो कहा जाता है वह अनायास आदमी के दिमाग में घुस जाता है। तीसरा तो आगे कहेंगे श्रुति स्मृति नियम अच्छा श्रुति और स्मृतियों में इन नियम भी बताया गया है ऐसे ही सुनना चाहिए अपने बुद्धि से लगाने की कोशिश नहीं करना चाहिए केवल तर्क अगम्य तम भवि केवल तर्क के, के द्वारा अगम्य है यह बात भी जगत जगह पर श्रुति और स्मृतियों में कहा गया है आजकल लोग आते हैं अपने आप पढ़ लेते हैं वेदांत अब एक आया था परसू एक आदमी कुछ दिन पहले तो कोई आते ना वो पड़ोसी उसने लाया था आदमी भोपाल से आया वो अब वो क्या कहता है सुशुभ का है ना दो बार सुसु क्यों का अरे भाई दो बार सुसु है वहां अरे सुसु कर देगा तू <laughs> <laughs> अरे एक ही सू उधर गया दूसरा से तो धातु का है शुभ धातु है वहां पर अब वे दो सूप आ अरे दो नहीं हुआ सुब धातु है अब जो व्यक्ति व्याकरण नहीं पढ़ा धातु जानता नहीं उपसर्ग जानता नहीं और वो देर है सुंदर है तक सोना अरे तक और सोजर्ग कहां से निकाल दिया तुमने <laughs> ऐसे जो उठपटांग लोग आते हैं क्या होता अपने मन माने पढ़ लिया सारे ग्रंथ पढ़ लिया सारा वेद पढ़ लिया सारे पुराण पढ़ लिया अपनी और संस्कृत पढ़ानी है सब पढ़ भक्ति वाले तो माना जा सकता है भक्ति वाले हैं वो तो भक्ति कर रहे हैं वो तो ठीक लेकिन ये ज्ञान मामले में जब आते हैं तो अपने आप पढ़ना है, ये बिल्कुल चिंता नहीं है अजम से आपको किसने राम नाम सुना दिया राम राम राम राम लड़ रहे भजन कर रहे भजन करते करते तो बहुत कुछ अनुभव होने लग गया ये हो सकता भक्ति मार्ग में चल जाएगा मरा मरा से राम राम हो जाएगा वाल्मीकि को तो राम राम बोलने वाले कुछ अद्भुत हो जाए तो कौन से बड़ा आश्चर्य इन ये जो कहते हैं लोग बिना गुरु काम ने सब पढ़ लिया और सब जान लिया तेरे यूनिवर्सिटी में एक लड़का ऐसे बड़ा गुंडा टाइप का लड़का था वो लेकिन वो कहता हमने कभी क्लास अटेंड ही नहीं कर मैं किसी प्रोफेसर नहीं सुना किसी टीचर नहीं कोई आचार से मैं नहीं सुनता कुछ नहीं ये कोई जरूरत नहीं और करता क्या था वो शैतानी जो लड़के पढ़ के आते थे प्रोफेसर लेक्चर दे दिया बच्चे निकले कॉलेज बाहर आने लगे वो खड़ा रहे करके बुलाएगा उसको क्या सुना तुमने अभी सुना नहीं सुनाया अरे खड़ा कहिएगा चल पता दिया दूसरे को पकड़ दिया अरे लोग कुछ बताएगा रिकॉर्ड कर लेगा आज ये पट तो हुआ है फिर किस तरह भला क्या कॉपी मिलेगा तुमने मैं चक करूँ लिया, जाओ कल तो ले जाना मेरे से अब नोट्स बना लेना अब वो सोच रहा है क्या कहने के लिए तुम्हारा कोई गुरु ही नहीं है हम कहते तो सैकड़ों गुरु हो गए जिन से पूछा तुमने उन्होंने जवाब दिया जिन की कॉपी लिया तुमने उनसे तुमने विद्या चोरी करी है तुम तो चोर हो विद्या आखिर और सैकड़ों गुरु है और कहते मेरा कोई गुरु नहीं ये दुनिया ऐसी है नहीं बिना गुरु का कोई शिक्षा प्राप्ति नहीं कर सकता और अपने आप जो पढ़ लेगा अपनी बुद्धि क्षमता के आधार पर वह तो कभी सही सही जान ही नहीं सकेगा हमारे सामने कई अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग जो अपने आप पढ़ लिए है और अर्थ का अनर्थ लगा अब कोई कह दिया विदया अमृत है ना वापर आया अविधिया मृत्यु दीजिया तीर्थ और उससे पहले भी आना हो विनाश के बारे में भी नहीं नहीं विद्या उसे पहले तत्वी भूया तत् बोल दिया ना जो केवल कर्म करने वाला तो नरक में गया अंधकार में जाता है अंधम तमअप प्रविशंती ये विद्या वो पास होते तो तो भूया तो अरे तो तो जो ज्ञान में जाएगा घोर नरक में, तो तो में, तो में जाएगा तो ऐसा आ है। क्या लोग है किसने बोला मैं समझ रहा हूं लिखा है ना इसे विद्या प्रमुख विद्याद्यागर प्रम तो तो क्या ना समझा कुछ भी नहीं समझा दिया है इस तरह लो से लोग कठोर में कहा कहाण मतिरापनेशा मति आपनेया न प्रापनेया आपने में आंग उपसर्ग है अप उपसर्ग दो ये जो ब्रह्म विद्या है ब्राह्मी स्थिति ब्राह्मी बुद्धि ब्रह्माकार वृत्ति वह तर्क के द्वारा प्राप्त होने वाला वस्तु नहीं है कठा प्रषद एक दोनों और छांदों के ने बोला आचार्यवान पुरुषो वेद आचाराव विद्या विदिता साधि आचार्य विद्या आचार्य से जो प्राप्त विद्या है वही विदिता विद्या आचार्य दिता विद्या आचार्य दें हि विदिता मनीस्मत क्योंकि आचार्य से ही जो जाना गया विद्या है वह साधिष्ठित अवश्य अतिशयन फल को सिद्ध करने वाला होता है प्रापत में भी प्रोप सरपूर्वक आपड्री धातु है यहां पूर्वत नहीं समझना आप समझना प्रोप सरपूर्क आपड्री प्राप्ण दातु से क्षत्रि प्रत्यय व प्रापत छांस है प्रापत ये श्रृतियां हो गई और स्मृति भी कह रही है तद विधि प्रणिपात परिप्रश्न सेवया तद विधि उस ब्रह्म तत्व को आत को जानो कैसे जानो महाराज कदे प्रणीपाते न परिप्रश्न सेवया सेवा से, से। सेवा में त्रुटि हो जाए तो भी काम चल जाएगा सेवा में कुछ त्रुटि भी हो जाए तो कोई निकल क्योंकि तो भौतिक काम है ना भौतिक है आज ग्लास गिर गया ग्लास टूट गया फूट गया कोई बात नहीं दूसरी आ जाएगी हो गई आपत्ति नहीं ऐसी सेवा में गड़बड़ी हो जाए लेकिन प्रश्न में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए इसलिए परी उपसर्ग किया सेवा में कोई उपसर्ग नहीं किया सेवा कित विचार प्रश्न खुरिया परिप्रश्न जब अति प्रश्न पूछेंगे तो याज्ञल के गार्गी को डांट दिया अति प्रश्न को मत पूछो मर जाएगी खोपड़ी के गिर जाएगा तेरा प्रश्न पूछने में भी, भी सोच समझ के पूछना। और शाह ने माना नहीं आज्ञा की बात तो ऐसे खोपड़ी गिर गया मर गया ऐसे बृद्ध में साफ कथा नाराज जी को भी गसो अति प्रश्न मत करो इसे आगे का मत पूछो महिमनी बस तो आगे नहीं पूछना प्रश्न भी किस विषय में पूछना है कैसे पूछना है विचार करके सम्यक प्रकार से पूछना और उसे भी ज्यादा दोपर जोड़ दिया प्रकट रूपे ना निंश्र पात कुरिया प्रणीपाते ढूंढी प्रणाम नहीं करना हाँ आजकल जैसे करते हैं त्रिपुण लगा के और तो पिट के पे छोरी मार देंगे ऐसे नहीं करेगा महात्मा के साथ भाई त्रिपुन लगा कर रोज सुबह शाम धंड मार दे महाराज महाराज नौ पार्वती प्रदेश जैसे करते थे आज तो उनकी हालत ऐसे कर दी उनको हुक्का पानी बंद जैसे होता है रोटी पानी बंद दवा पानी बंद मरो सारा जिंदगी बीसो साल से जिनकी पर दंडोत मारते थे उन्हीं के साथ ऐसे है? वो ऐसा करके प्रणाम करने क्या लाभ है वो अंत करने दुर्विचार दे करके प्राप्त कर रहा है हमको गद्दी देंगे मान करके कर रहा है नहीं, तो नहीं दिया तुम्हारा फिट गया तो कुछ तो नहीं है अरे थप्पड़ी तो हमारा अयोध्या में तो ऐसे ऐसे चिल्लो गुरु को गोली से उड़ा देते हैं सब महाराष्ट्र में भी होता है अयोध्या में तो बहुत ही ज्यादा गुरु को खत्म कर देंगे बैठ जाएंगे जिसके बाद जितनी ज्यादा बंदूक है वो गुरु का बैठ जाए आश्रम में लगा हुआ है बंदूक तंगे हुए है दीवारों तद विधि प्रणिपादन परिस्थिति स्मृति नियमच तीसरा हेतु देना तीन हेतु तो हो गया शिष्य संवाद रूप गुरु शिष्य संवाद के लिए क्या कारण है पहला है तो सूक्ष्म वस्तु विषय पार दूसरा है तो सुख सुख प्रतिपत्ति है तीसरा श्रुति स्मृति नियमाच